चतुर्थ तो मंत्र सांसारिक व्यवस्था से सैदेटे मनोपाधि का निबंधना अभिप्रेत्य है एक ही आत्मतत्व तो अभिक्रिय है तो कोई स्वर्ग जाते हैं कोई नरक जाते हैं ये व्यवस्था किसी में तो उसका उत्तर है मनोपाधि निबंधना मनस संकक्षण जबियो जबवोत्तर मनस जबिय क्या? संकल संकल मन का लक्षण यकल्पत्मक मनह जवबत्तर शीघ्र गी कथ विरुद्धमुच्य ध्रुव निश्चल मनस जवी चोस विरुद्ध कथम उच्यते ध्रुव निश्चल ध्रुव अनजत एक अनजत ध्रुव है स्थिर है निश्चल है और एकदम मनस व ध्रुव निश्चल आत्मतत्व और मनुष्य शीघ्र है ये तो परस्पर विरुद्ध है तो उसके उत्तर दिया अनेशा दोष है इसमें कोई दोष नहीं है निरुपाधि उपाधि मत्यनुपत्ति है निरुपाधि का लेकर के उपाधि रही शुद्ध स्वरूप निष्क्रिय है निश्चल है ध्रुव है और उपाधि को लेकर के रूप से ही उपाधि के साथ उपहित का व्यवहार होता है उपाधि उसका विवाह करते हैं त्र निपाधि के स्वयन रूपेण उच्यते अनजदाधिक स्वयन रूपेण स्वस्व निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप है अनेजद एक अविक्रिय है अद्वितीय है व्यापक है और मनस जब कहते हे मनसो अतक संकल्प विकलक्षण से उपाधिवर्तनाथ से मनसो ब्रह्म लोकादूरगमन संगक क्षणमाति मनसो जविष्ठ लोके प्रसिद्ध मनसौ से शीघ्रगामी है ये लोक में प्रसिद्ध है मनस अंतकरण से, से मन है मन शब्द से अंतकरण के वृत्ति को लेकर के मन बुद्धि चित्तअंकार कहा जाता है कहीं कहीं अंतकर्ण के भी मन शब्द से कहते हैं तो मन शब्द से सांकल अंतकरण किया तो अंतकरण है उपाधि तो संकल्प विकल्प लक्षण से मन संकल्प विकल्पात्मक है अंतकर्ण से संकल्पात्मक अंतकर विकल्प काम संकल्प विचिकित्सा सब वृत्ति है तो मन है संकल्पात्मक अंतगण के वृत्ति और वृत्तिमत को अभेद विवक्षा करके मन है वृत्ति अंतगण वृत्तिमत दोनों एक अर्थ करके मन है अंतगण संकल्प विकल्प लक्षण संकल्प विकल्पात्मक उपाधि है मन ही उपाधि है उपाधिर्नुवर्तनाद उपाधि के अनुवर्तन उपाधिर्नुवर्तनाद टीका में विक्रियादि व्यवहार आश्रेतमीति शेष उपाधि के अनुवर्तन अनुपश्चात बर्तन उपाधि जैसे घट उपाधि का आकाश घट के गमन से घट आकाश का गमन घटो उत्पत्ति घट घट से घट आकाशिक उत्पत्ति घट के नाश से घट आकाश का नाश और जल उपाधि में चंद्र का जैसे जल में कंपन हुआ प्रतिम्ब में में कंपन दिखता है उपाधि के अनुवर्तन उपाधि के पश्चात बर्तन उपाधि में जैसे उपाहित में से दिखता है उपाधि अनुवर्तनाथ विक्रियादि व्यवहार आश्रय तो उपाधि में विक्रिया है उपाधि में विक्रियाचल आदि होने से उपाधि में अनुवर्तन होने से उपाधि बाला में उपहित में विक्रिया चलनादि व्यवहार होता है व्यवहार का आश्रय हो जाता है व्यवहार का विषय दर्पण उपाधि में कंपन हुआ तो मुख प्रतिबिंब में कंपन दिखता है उपाधि जपा कुसुम है जब अकुशों को उस फटिए के पास रखा तो लाल दिखता है हटा दी हो तो लालिमाने ही दिखती है क्योंकि उपाधि का अनुवर्तन करता है उपहित तो स्वरूप इसलिए अंतकर्ण उपाधि से अंतकर्ण उपाधि का अनुवर्तन आत्मा में दिखता है अनुवर्तन होता है आत्मा में उसका प्रतीति होती है कैसे होती है यह देहस्थस मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम भवती भा, यहाँ देह में स्थित है मन मन कोई बाहर छोड़कर चल जाता नहीं देह में स्थित होकर के दूरगमनम ब्रह्म लोक आदि दूरगमनम ब्रह्म लोक ध्रुव तारा चंद्र नक्षत्र आदि चिंतन करते जब बहुत दूर संकल्पे न क्षण मात्रा तो बहुत ही संकल्प करते ही मन जैसे चला गया जाता तो नहीं जिसको विषय करता है वहाँ चला गया ऐसे व्यवहार होता है तो तद विषय से, से ब्रह्म लोग चला गया क्षण मात्रा तो समय नहीं लगता है एक क्षण तुरंत कुछ चिंतन किया मन उधर गया तुरंत कुछ अन्य चिंतन किया मन उधर विषय किया अतु मन सभीष्टम लोके प्रसिद्ध लोके प्रसिद्ध मन सबसे शीघ्र गामी है और कोई जाने के लिए कुछ समय लगेगा मन चिंतन करता है तुरंत ध्यान करके बैठते भगवान का परमात्मा का चिंतन ध्यान करना किन्न मन कितनी जल्दी कहाँ भाग जाता है थोड़ी समय लगाते समय तो देखा मन कहाँ भाग गया तो मनु शीघ्रगामी लोक में प्रसिद्ध है ऐसे से मन जितने शीघ्रगामी उससे भी शीघ्र तरह जाने वाले है ठीक है टीका में तत्व निरुपाधिकरण नहीं हो गया ननु मनस्व देहा तत्वाद बहिर्गमन आयोग्यवाद कथम इत आशंक्य आह मनस देहांत देह के अंदर स्थित है मान देहात्वात्थ देहांत ष्ट देह के अंदर है मान बहिर्गमन आय योग्यवाद तो बाहर के जाने के लिए इसमें योग्यता नहीं नहीं जा सकता है देह के अंदर ही बहिर्गमन हो जाएगा तो फिर मन चलाएगा तो मन उपाधि का चल जाएगा तो मरण हो जाएगा मन चला गया तो अंत सुख स्वर चला जाएगा इसलिए गमन नहीं होता है जब तो जीवित रहता है मरते समय तो चल जाएगा जीवित अवस्था में मन बाहर नहीं जाता है जाएगा तो मर जाएगा कथम वेगवत्वम फिर मन में वेगवत्व कैसे इतने आशंक आह आशंका करके कहते देहस्थ्य देह में स्थित हुआ जो संकल्प में उसको विषय करता है कहते मन चला गया इसलिए लोक प्रसिद्ध है तस््य में तस्म मनसी, तो मनसी, मनसी, मनसी ब्रह्म लोकादीन द्रुत गच्छति सी प्रथम प्राप्त आत्मचैतन भाषो गृह्य तो मनसो जब इतिहा मनसी ब्रह्मलोकादीन द्रुत गच्छति सी मनु ब्रह्मलोकादीन दुत गच्छति सही ऐसे मन ब्रह्मलोकादीघ्र जब जाता है, तब प्रथम प्राप्त आत्मचैतन्यभाषे गृह वहाँ मन जहाँ जाता है मन आत्मचैतन्य वहाँ का अवभाषा आत्मचैतन्य व्यापक ही तो उसका सीधा भासा मन में हो जाता है आत्मचैतन्य से अवभाषा गृह ग्रहण होता है ज्ञायते अतः मनुष्य जव्य इसलिए मनुष्य भी शीघ्रगामी कहा गया ठीक है में जव्य स्वाद अश्वाधिपत्तर चक्षुरादि ग्राह्य प्राप्तम इतिहास आ शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा से दिखेगा आंख से दिखता है आए, दिखता है नहीं दिखता है क्या दिखता है बोलो पुस्तक दिखता है ना <laughs> क्या क्या दिखता है हाँ घोड़ा <laughs> सुनेंगे तो घोड़ा दिखेगा नहीं तो <laughs> पुस्तक दिखता है तो आकाश भी दिखता है किसको ऐसे कभी कभी सोचते हैं ना आकाश को देखते है कुछ मन कहीं भागता है लगता है ऐसे रहता है तो क्या दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा <laughs> आँखों ला नहीं पड़ेगी हाँ बोलते समय सुनना चाहिए अक्षर नहीं ढूंढो इधर उधर ढूंढते रहे कुछ पढ़ते रहे तो सुनाई नहीं पड़ेगा घोड़ा दिखता है चक दौड़ते समय यदि मन शीघ्र है तो भी दिखना चाहिए जब भी अस्तवाद अस्वाधि वह तभी चक चुरा रहा है तुम प्राप्तम ऐसे अनुमान कर सकते हैं मन चक्षुरादिग्राह्य जव्यस्वाद अश्वाधिपत शीघ्रगामी घोड़ा आधिकता है मन भी शीघ्रगामी है तो चक्षुष चक्षु होना तो चक्षुरादिग्राह्य इंद्रसि ग्रहण हो जाए ये आहा नयन देवा अपन वह नयन देवा देवा दोतना देवा चक्षुरादीन देव देशशब्द दिव क्रीड़ा विचिसा व्यवहार द्योतिमद मद स्वप्न काोतन प्रकाशात्मक इंद्रियनजनक प्रकाशात्मक द्योतना द्योतना देवा द्योतन प्रकाशवाला देंका चक्षुरादींद्रिया इंद्रिय का चक्षुरा ये प्रकृत आत्मतत्व न आकृवन न प्राप्तवत इस चक्षुराध इंद्रिय इसको नहीं प्राप्त कर सके प्राप्त नहीं कर सकते हैं न विषय करतुम शक्नुमती विषय नहीं कर सकते इंद्रिय विषय नहीं तेव्य मनोजव्य मन व्यापार व्यवहित इंद्रिय के अच्छा मन और शीघ्रगामी इंद्र उसको विषय नहीं कर सकती है उनसे मन जव्यो क्योंकि मन व्यापार व्यवहित तत्वाध से किसी विषय ग्रहण होने के लिए मन के व्यापार की आवश्यकता है मन व्यापार व्यवधान से साक्षात मन यदि इंद्र के साथ संबद्ध नहीं है तो इंद्रिय से विषय का ग्रहण नहीं होगा मन व्यापार व्यवहित होकर तो के मन व्यापार है मन व्यापार होने से ही विषय ग्रहण होगा इसलिए मन चक्षुरादि इंद्र से भी शीघ्र कामी है चक्षु से दिखता है आंख बाहर कुछ देख रहे और पाद तल में कहीं चिट्ठी मसक काट दिया तो पता चलता है मन उधर दौड़ जाता है बहुत शीघ्र आपको पता है मन जाए तर तो हाथ जाकर कर उधर लग जाता है उधर देखते हैं कहते हैं तुरंत हाथ चला गया कितने जल्दी मन उधर चला गया इधर लग गया शीघ्र कामी है चक्षुरादि प्रवृत्ति न व्यापार प्रत तद विषयत्व चक्षुरादि विषयत्व भी आत्मा न संभवती इत चक्षुरादि की प्रवृत्ति मन व्यापार पूर्वक हो और जो मन का जो विषय नहीं होगा और चक्षुरादि का विषय भी नहीं होगा चक्षुरादि विषयत्व भी आत्मा न संभवती चक्षुरादि विषय तो आत्मा में चक्षुरादि विषय चक्षुरादि का विषय नहीं होगा आत्मा मन का भी विषय नहीं चक्षुरादि उसको विषय नहीं कर पाते हैं मनुष्य व कथम न विषय आत्मा मन का विषय नहीं होने से चक्षुरादि विषय नहीं कर पाते हैं कि चक्षुरादि का व्यापार होने के विषय होने के लिए मन व्यापार पूर्वक होता है और मन का विषय नहीं होने से इंद्रियों का विषय नहीं कितु मन का विषय क्यों नहीं मनुष्य को व कथम न विषय आत्मा इत आमा भाष्य में तेव्य मनोज्य व्यापार व्यवृतत्वात्मा आभासमात्र आत्मनो नाव देवा विषय विषय बोति आभासमी आभास, आभास, आभास जैसे चैतन्य का आभासिता आभासमात्र आभास भी देवताओं के इंद्रियों का विषय नहीं होता है आत्मा का आत्मा का आभास भी इंद्र के विषय इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता है न संभवती यशमा जवनाद मनुष्यों पर पूरा मर्षत मन का विषय क्यों नहीं क्योंकि यशमा जवनाद मन जवनाद गमनाथ वेगशीलात्थ वेग स्वभाव मन जवनाद मनुष्यों पर पूरा मर्स शीघ्रगामी हे मन उसके भी पहले प्राप्त हुआ जेते पूरा मरसत पूर्व में वतम पूरा गतम मनुष्य जाकर पहुंचता है तो पहले से आत्मतत्व वहाँ तो है तो पहले पहुँच गया और शीघ्रगामी हुआ पूर्व पूर्वमेव गतम ऋषिगत पूर्व ही प्राप्त है पूर्व कैसे गया विम्बवत व्यापित वहाँ जाने का दौड़ने की नहीं स्थिर होते हुए भी वहाँ पहले प्राप्त है ज्ञान ज्या, ज्ञान गमन प्राप्ति गम धातु का तो गमन प्राप्ति है और प्राप्त ही व्यापक होने से आकाश जैसे व्यापक इसी प्रकार आकाश के बाद सर्वगत होने से वहाँ पहले से आत्मतत्व स्थित है प्राप्त जैसे तस्व्यादात्त्मतर्वंसारधर्मजिता स्वन निरुपाधि स्वूपेण अक्रियम सद उपाधिता सर्वा संसार विक्रिया अभवतीव अभीवेक मूढ़ाना अनेकमिव प्रतिदेह प्रत्यय भाषते आ तदत्मतव्याव्यापक तद व्यापक सर्वह आकाश के समान सर्व संसार धर्म वर्जितम सबके साथ उसका संबंध व्यापक होने पर भी सारे संसार धर्म रहित तो है आकाश सर्व व्यापक है सूर्य चंद्र जल पृथ्वी सबके साथ संबंध होने पर भी आकाश में सूर्य चंद्र आदि धर्म नहीं प्रकाश आदि आकाश में प्रकाश गिलापन कुछ नहीं आकाश जैसे सब संसार धर्म से सूर्यचंद्र आदि के धर्म से रहित है इसी प्रकार असंग तो है सर्व व्यापक होने पर भी संसार धर्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि इच्छुत विपास आदि जन्म मरण कुछ नहीं उस समय वर्जित स्वयन निरुपाधिक न स्वर्पण जो स्वस्वी निरूपाधिक स्वरूप उसे शुद्ध है संसार धर्म रहित और संसारी फिर कौन है यदि आत्मा संसार धर्म वर्जित हो गया तो सोपाधिक आत्मा में संसार शुद्ध रूप से नहीं स्वरूप न अभिक्रमेव सत स्वरूप तो है कोई संसार धर्म चित्त विवाह आदि आत्मा में है ही नहीं नही होने पर भी उपाधिक्रता सर्व संसार विक्रिया अनुभव तीव नहीं होने पर भी उपाधिक्रता सारे विक्रिया को अनुभव करता जैसे स्टिक शुद्ध स्वच्छ है रक्त बन पर भी पास में लाल पुस्तक पुस्तक पुष्प रखने से लाल जैसे लाली में दिखती है स्फटिका में उपाधि कृत उपाधि ये जपा कुमादि पुष्प तत्कृत जैसे लालिमा रक्त रूप दिखता है स्फटिका में शुद्ध होते हुए भी उपाधि का रूप उसमें दिखता है को समय लाल हो जाता है ना लाल होता है वो हो लाल दिखता है लाल हो गया जैसे लगता है लाल होता ही नहीं पुष्प को हटा देंगे तो लाल दिखाता है नहीं दिखेगा तो यदि लाल हो जाता पुष्प को हटाने पर भी लाल दिखना चाहिए कौन कौन लाल दिखना चाहिए फटिका ठीक पुष्प को हटा देंगे तो भी स्फटिका लाल दिखना चाहिए पुष्प को हटा करने के बाद लाल दिखता है नहीं दिखता है जबाकुष्मा को पास में रखें तो लाल दिखेगा दिखेगा उपाधिकृत धर्म जैसे उपाधिका के कारण लालिमा उसमें दिखती है अनुभवत इव इसी प्रकार आत्मतत्व में संसार धर्म है ही नहीं अंतकर्ण आदि उपाधि है अंतकरण रूप उपाधि के कारण देह आदि उपाधि है देह की उत्पत्ति नाश जन्मनाश होने से आत्मा में जन्म मृत्यु का व्यवहार हो गया उपाधि में सुख दुख अंतकर्ण में आत्मा में सुख दुख का व्यवहार हो गया क्षुतपिपाश आदि प्राण का धर्म है आत्मा में व्यवहार होता है अनुभवत इव अनुभव करता जैसे सर्व संसार विक्रिया अनुभव संसार विक्रिया को अनुभव करता जैसे कर्ता कौन है अनुभूति का आत्मा आत्मा आत्मतत्व स्पाधिक उपाधिक्रता को अनुभव करता है जैसे अविवेकी मूढ़ा अनेक प्रतिदेह प्रतिभाषित और अभिवेक आत्मतत्वम अनुभव तीवो अनुभव करता जैसे अभिवेकियों की दृष्टि में से अभिवेकी मानते हैं आत्मा में सुख दुख है जन्म मरण है ऐसा आत्मतत्व में संसार विक्रिया है ऐसा लगता है अभिवेकियों की दृष्टि से मुढ़ा ना जो मोहग्रस्त मोहभ्रांत है मूढ़ है अभिवेकी अनेक में बच प्रतिदेह हम मूढ़ों के लिए आत्मतत्व प्रतिदेहम अनेकमेव प्रत्यव अनेक जैसे लगता है देह अनेक है क्या <sk> <Children> देह अनेक है <Math sì> आ, देह के साथ उसको तादात्म्य करके आत्मतत्व तो भी अनेक मानते हैं देह अनेक होने से आत्मा में अनेकत्व तो सिद्ध करते हैं देह में अनेकत्व रहने से आत्मा में अनेकत्व तो। शब्द आकाश में अनेक है नहीं आकाश में शब्द अनेक होने के कारण आकाश भी अनेक हो जाएगा देह अनेक को देख करके आत्मा में अनेक तो सिद्ध करते हैं अनुमान ठीक है ना <laughs> देह में अनेकत्व तो होता, आत्मा में अनेक तो क्यों आएगा ये ऐसे भान होता है प्रतिदेहम अभिवेक् के लिए लगता है अने प्रति अनेक प्रतिदेम अनेकमेव तदे तथा तद धावत अन्य नावत द्वितिया बहुचन दौड़ने वाले जितने सब अन्य धावत का सब द्रुतम गछत धुत गाँ के रूपे ग्छति गच्छत गि यहाँ का शुभंत हे गाति सुभंत कह के रूप द्वितीय भोजन ग्छत अन्यान धावत गन अन्न को अतिक्रम, अन्य किसको अन्य किस अन्य? आत्म से भिन्न आत्मविल आत्म से भिन्न जितने सबको अतिक्रम कर लेता है दौड़ने वाले जितने दौड़ने वाले जितने आत्मा से विलक्षण आत्मविलक्षणान धावत अत्येती दौड़ने वाले कौन है द्रुत जाने वाले आत्मा से विलक्षण मन आदि देहादि आदि जो जाए वायु भी उड़ चलता है अन्यन् आत्मविलक्षणान्न आत्मविलक्षण आत्मा कौन मन वाघ इंद्रिय प्रभुति बाह्य पदार्थ के लिए नहीं यहाँ देह में मन वाघ इन्द्रिय प्रभुति मन है इन्द्रिय प्राण ये सब के प्रति प्रवृत्ति अत्यति अतित्य गिव अतिक्रम कर लेता है अतिक्रम करेगा के सो तो व्यापक है अतिक्रम करता अत्य अतित्य जैसे कोई अतिक्रम करके चल जाता है तो पहले से पहुंच जाता है इसी प्रकार मन इंद्र जहाँ पहुंचते हैं वहाँ पहले से आत्मतत्व तो है वह तो लगता है कि पहले से पहुँच गया तो अतिक्रम कर चला गया गया जैसे लगता है जाता नहीं है सर्वव्यापक कौन से स्थिर है सर्व्या सर्वत्र है मन दौड़ दौड़ कर जहाँ जाएगा वहाँ पहले से आत्मतत्व है इसलिए कहते जाता जैसे गछतिव अतीत देहत ग जाता जैसे गच्छति इव क्यों कहते इवार्थम स्वयं व दर्शे श्रुति भाष्य में त श्रुति में तो इ नहीं है भगवान भाष्यकार यते वो क्यों कहते श्रुति स्वयं कहते तिषत षत स्थिर रहता हुआ अतिक्रमण जाता है स्थिर रहता अतिक्रमण कर रह जाएगा कैसे इसलिए गछति अतिक्रम करके जाता जैसे क्योंकि स्वयं अभिक्रियम तो तो है सदितर्थ स्वयं आत्मतत्व विक्रिया रहित है अविद्यमाना विक्रिया यत्मतत्व तत् तो तो तो अभिक्रिय स्वयं आत्मतत्व अभिक्रय रहता हुआ सब दौड़्यल को अतिक्रम कर लेता जैसे क्योंकि व्यापक है सर्वत्र टीका में यथा मनस्थम परिमाण मनसो न विषय अत्यंत अव्यवधान तथा आत्मा अत्यंत अव्यवधान मनसो न विशेष तदव्यापकर्थ मनस्थम मन में मन का जो परिमाण मनसो न विषय मन का विषय नहीं होता है अत्यंत अव्यवधान अव्यवधान होने से इसी प्रकार आत्मा, आत्मा भी अत्यंत अव्यविधा अव्यवधान मनसो न विषय आत्मा भी अत्यंत अव्यवधान ही सर्वव्यापक है मन जहाँ है आत्मा है अति सामीप्या ज्ञान नहीं होता अत्यंत अव्यवधान होने से मनस न विषय आत्मतत्व तद्व्यापक तदव्यापक अव्यवधान अत्यंत अव्यवधान यथा नहीं गृह गृह मणि ब्रह्मांड में प्रकाश ही थी उसका व्यापक मन का व्यापक व्यापक आत्मा तत् तो सर्व व्यापक मन तो थोड़ा छोटा अंतर है छोटे दीप जिस प्रकार घर में थोड़ा दीप है मणि है सारा ब्रह्मांड को कितने देर में प्रकाश करेगा ऐ कौन नहीं करेगा हम मणि किसको प्रकार नहीं करेगा मणि दीप आत्मतत्व को ब्रह्मांड को तो प्रकाश कर देगा ब्रह्मांडम न प्रकाश यही थी गृह में दीप है मणि है सारा ब्रह्मांड को प्रकाश करता है छोटा इसी प्रकार मन अत्यंत छोट सूक्ष्म है आत्मा व्यापक है ऐसे उसको प्रकाश नहीं कर सकता है हाँ अनुपरिमाण नहीं छोटा है छोटा मतलब छोटा है मध्यम परिमाण कहा था देर से बड़ा नहीं मध्यम का अर्थ क्या है मध्य भव मध्यम अनु और मत के बीच में लगा पर्वत जैसे होगा सूक्ष्म है ऐसे जो न्याय के लोग कहते परमाणु परमाणु परिमाण परमाणुत्व तो परमह्रष्व तो तो ऐसा नहीं और मन को नित्य कहते न्याय न्यायशास्त्र में परमाणुत्व तो परमह्रस्यत्व उसका परिमाण किंतु वेदांत मत में यदि ऐसा होगा तो उसका परिमाण तो तो परिणाम नहीं होगा मन का परिणाम होता है मन के परिणाम को क्या कहते मालूम है वृत्ति किसको कहते हैं मन के परिणाम परिमाण को अब परिमाण को क्या कहते हैं न्याय शास्त्र में हाँ न्याय शास्त्र में मन के परिमाण को कितने कहते परमाणु तो वेदांत मत में परमाणु तो परम सत्व तो नहीं ऐसा मानेंगे तो मन का परिणाम नहीं होगा नित्य नहीं वेदांत मते मन मन की उत्पत्ति होती मन का आरंभ होता है किससे आरंभ होता है मन का अपीक तो पंच महाभूत के समष्टि सात्व सात्विकों से मन बढ़ता है तो मन सूक्ष्म है और आत्मा बहुत व्यापक है इसलिए मन का विषय नहीं अव्यवधान भी है उक्ता आत्मसंभावनाय उपपतिमा ऐसा आत्मा है मन का जो विषय नहीं है और इंद्र का भी विषय नहीं ऐसा आत्मा है इस कैसे संभावना हुई ज्ञान नहीं होता है मन आदि प्रकाश नहीं करते तो ऐसे है करके से पता चलेगा तो संभावनाय युक्ति कहते हैं तस्मिन तस्मिन आत्म तत्व सत्य भाष्य में स्वयं अभिक्रम है बसत आत्मा स्वयं अभिक्र होता हुआ स्थिर रहता हुआ अन्य सब दौड़ने वाले को अतिक्रम करके जाता जैसे क्योंकि सर्व व्यापक है ऐसे व्यापक आत्मतत्व है इसमें कैसे पता चलेगा तस्मिन आत्मतत्व सती नित्य चैतन्य स्वभाव मातरी स्वातरी मातरी स्वा अपो दधाती तस्मिन आत्मतत्व सती आत्मतत्व रहने पर ही हिरण्यगर्भादि हिरण्य गर्भादि सूर्यचंद्रादि जो प्रवृत्त होते हैं कोई उनका नियामक है कोई सत्ता स्पूर्ति देने वाला है तो सूर्य में जो कमन क्रिया है ऐसे कोई नित्य चैतन्य स्वभाव आत्मतत्व तो हो तब तो हिरण्य गर्भ आदि भी अपने अपने व्यापार करते हैं नित्य चैतन्य स्वभा नित्य चिदिग्रूप है चक्षुवादि होने में चैतन्य स्वभाव ऐसा तो रहने पर ही मातरेश अपो दथाति है मातरी अंतरिक्षय श्वती गच्छति मातरी स्वायु मातरी मातृका तो आकाश मातरी, मातरी अंतरक्षे अंतरक्ष में शेति का गतिवृद्ध में गच्छती नहीं गच्छति आकाश में चलने वाला वायु ये मतरी स्वायु तो वायु शब्द से वायु हाँ समिवायु प्राणाभिमी हिरण्यगर वाले न सर्व सर्व्रणत क्रियात्मक सारे प्राणवृत प्राण विभर्ति प्राणभृत प्राण को धारण करने वाले प्राणी सर प्राणी के क्रियात्मक हे सारे समि सूक्ष्म सर अभिमानी प्राण अभिम हिराण्यगर्भ यदाश्रया कार्यकर्ण जातानि जिसमें कार्यकर्ण सम्पन्न आश्रित हे यश्रय कार्यकर्ण जाता यदाश्रया हिराण्यगर्भ में आश्रित सौ के कार्यकर्ण जात कार्य इंद्रिय कर्णेन्द्रिय शरिंद्रिय सौ कुछ हिरण्यगर्भ समिप्राण में आश्रित है सारे व्यष्टिजित सौ सूक्ष्म शरीर सव स्थूल शरीर भी समष्टि प्राण में आश्रित हे यस् ओतानी पुताे कार्यकर्णस्थूल सूक्ष्म प्रपंच जिसमें ओत प्रोत कहो है हे ओत प्रोत तंतुपट में पट में दीर्घ तंतु हे और चौड़ा में रहने वाले हर्ष ही लंबा रहने का वो तो को कहेंगे तो पूर्व तो कहेंगे चौड़ा में रहने वाले अथवा विपरीत भी कह सकते तंतु जैसे लंबे दीर्घ तंतु और हर्ष तंतु ऐसे करके तंतु पट इस प्रकार भरा हुआ इसी प्रकार जिसमें आत्म हिरण्य गर्भा में सारे शरीर का इंद्र संघात वो तो प्रोत है उसमें गुथे हुए जैसे माला गुंथते सूत्र से इसे हिरण्य गर्भ को सूत्र भी कहते हैं सूत्र आत्मा जैसे एक सूत्र में बहुत माला को गुथ लेते हैं इसी प्रकार हिरण्य आत्मा को जो समस्त प्राण उसमें सब के सूक्ष्म शरीर गुथए गए हैं और साले स्थूल में भी उसमें आश्रित है वो तो प्रतः जिसमें उसको क्या कहते शूत्र हिरण्य गर्भ शूत्रम संज्ञा सूत्र संज्ञक संज्ञक हे मातरी स्व समिवायु सर्वस्व जगत विधारित्री स मातरेश सारे जगत को धान करने वाला सूक्ष्म सर्व समि सूक्ष्म अभिमानी हिरण्य सारे जगत स्थूल सूक्ष्म प्रपंच को धान करने वाला वही वह मातरी स्वा हुआ तस्मिन मातरिस्व दधाति अपदधाति मातृशाह हो गया हिरण्य आपो दधा अपकाकर्मा चेष्टक्षण प्राणियों के कर्म आदित्य चेषारूपकर्म अग्न लक्षणानि ज्वलनदहन प्रकाशावर्सनालक्षण दधाई विभजती टीका तो। में श्रौता कर्मा सौम्यपय प्रभृतिर संपाद्यती संबंधा को अप अपद कर्मसु प्राणचेष्टायाच अवन प्रसिद्ध श्रौता कर्मा श्रुतियुक्ता कर्मा श्रुति के द्वारा विहीत तो जो कर्म है यागादि याग, याग हवनादि करते हैं तो याग सोम याग करते हैं ग्रिता से हवन करते हैं पशु सोम तीन प्रकार याग होते हैं पशु याग में तो पशु का उपयोग होगा सोम सोमयाग में, में सोमरस का इष्टि में घृत दुग्ध दधि का उपयोग होता है सोम आज्य है घृत और पय दुग्ध प्रभुत्व में दधि लेना सोम आज्य पय प्रभुति जितने कर्म है सब उसमें जल आत्मक है सोमरस हो पय हो घृत हो और सब पतले द्रव जल अधिकांश है अदभी संपादय थे से ही कर्म संपन्न होते हैं इसलिए सारे कर्म को जल शब्द से कहा जल है संपादक जल से संपूर्ति कर्मों की तो सारे कर्मों को में जल के कार्य में कारणवाचक जल शब्द का प्रयोग किया गया कार्य में कारणवाचक शब्द का प्रयोग आयुर्वेद घृतम घृत ग्रत को आयु कह दिया शुद्ध घृत आयुवर्धक आयु व्य कार्य कारण है घृत तो कार्य में आयु में घृत कारणवाचक शब्द प्रयोग किया जाता है लाक्षणिक है गौण प्रयोग है इसी प्रकार यहाँ कर्म सब सोम आज्य दुग्धद दधि आदि जल आत्मक है जल अधिक है उससे संपन्न होता है तो सारे कर्म को जल शब्द से कह दिया कारणवाचक शब्द से अब शब्द लाक्षणिक लक्षण करके प्रयोग करते हैं इससे लाक्षणिक प्रयोग लोक में भी होता है कर्मसु प्राणचेष्टाश्च अवनिमित्व प्रसिद्ध कर्म में अपशब्द लाक्षणिक हुआ कर्मसु पूर्व के साथ नहीं लाक्षणिक अपशब्द कर्मसु कर्म में लाक्षणिक अपशब्द हुआ और दूसरी है प्राणचेष्टाच अवनिमित्व प्रसिद्ध है प्राण की जो चेष्टा हो जल के कारण ये भी प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है आपमय प्राणो न पिबतो विचेत सतै श्रुतेश्च ये प्रसिद्ध है जल आपमय प्राण प्राण जलमय है जल नहीं पीने पर मर जाएगा प्राण से नष्ट हो जाएगा इसलिए प्राण को मनोमय अन्नमय मन को कहा और तेजमयी वाक आपमय प्राण श्रुति में कहा इसलिए प्राण चष्टा भी जल निर्मित पानी नहीं पिएगा तो प्राण क्षीण हो जाएंगे चेष्टा नहीं कर सकता है इसलिए आप अपशब्द कर्म के लिए प्राण चेष्टा भी कर्मात्मक तो कर्म के लिए जल शब्द प्रयोग किया तस्मिन अप मातवा दधाति ऐसे परमात्मा नित्य चैतन्य होने पर मातृश्वाय हिरण गर्भ अप कर्म दधाति कर्म को विवाह करते हैं कर्म फल भी देते हैं और कर्म किसका क्या, क्या कर्म उसको नियोग करते विवाह करके देते है कर्माणी प्राणीना चेष्टालक्षण प्राणियों के का कर्म वही हिरण्य गर्भ सब को देता है विवाह करके अग्नि आदित्य पर्जन आदिना अग्नि आदित्य पर्जन्य में ज्वलन दहन प्रकाश अभिमर्षण आदि लक्षणानि लक्षण अग्नि अग्निज्वलन दहन आदित्य में भी दहन प्रकाशन हे पर्जन्य अभिमर्षण आधि दधाती का थे विभजती विवाह करता है विदेवता सब को उसके भय से सब करते हैं धारयितिवा दधाती का थे विवाह करता है अर्थवा धारण करता है स्वयं अग्नि आदि उपभोग करके स्वयं समष्टि ही रहने गए समष्टि देवता सारे देवता व्यस्टि होता है अलग अलग सबक मिलाने पर समि जैसे वृक्ष एक, एक एक अलग है और सारे वृक्षों को मिला करके कहते वनम अरण्य हो गया वनम बहुत वृक्ष है इसी प्रकार का सूक्ष्म शरीर अलग है व्यष्टि ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र प्राण पांच पांच पाँच और अंतकर्ण यही सूक्ष्म शरीर है का अलग है और सारे सूक्ष्म स्वर को मिला करके उसमें जो आम अभिमान करता है उसका नाम होता है हिरण्य व्यष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमान का नाम तैजस है सारे तैजस सूचन से अभिमान करके हिरण्य नाम हुआ तो हिरण्य है सर्व प्राणित क्रियात्मक विधा तो सब को कर्म देता है सबको धारण करता है हिरण्य जैसे सूत्र में सब है हिरण्य गर्भ है सब प्राणियों का कर्म को धारण करता धारण करता है क्या स्वयं तदात्मक होकर के किरण्य समि देवता ही अग्नि आदित्यादि देवता रूप से स्थित है जो समष्टि देवता तत्त, तत्त व्यष्टि रूप से स्थित होकर के सबको धारण करता है ऐसा भी है तो वात वातः पर्वत इत्यादि सूची इसके भिसा का तो भय न वायु चलता है वायु में जो चलना अग्नि आदि में आदित्य आदि में अपने अपने व्यापार करना परमात्मा के भय से कोई भया नियामक को है जैसे खड़गो उद्यत करके स्थित है वज्र उद्यत करके स्थित है उनको देखकर कर सब डरते हैं मालिक को देखने पर सब अपने काम में लग जाते हैं परमात्मा कोई उनसे डर करके सूर्य उदय होने में कभी देर हो जाता है सोने में देर हो जाएगा तो उठने में देर हो जाएगा नहीं कोई कोई सोने में देर करेंगे उठने में देर है ऐसा चलेगा ठंडी है, है वर्षा है तो थोड़े देर में उठेंगे यह नहीं चलेगा सब समय पर सूर्योदय होने में कभी देर नहीं अग्नि इंद्र और मृत्युदावधि पंचम यम भी दौड़ते रात में कोई मर गया यमराज कहेंगे चलो सुबह जाकर लाएँगे उसी समय जा कर ले लेना ये सब प्रव प्रवृत्त तो होते हैं ये एक ऐसे कोई यदि नहीं होगा सारे समर्थ होते हुए उनकी प्रवृति नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती है कोई नियामक को होना चाहिए इस संभावना आत्मतत्व इंद्र का विषय नहीं होने पर भी ऐसे संभावना के लिए श्रुति में कहा गया सर्व टीका में कारणवाचक शब्द कार्य लक्षणा प्रयोग है तेर्थ कारणवाचक शब्द अप कार्य में कर्म में लक्षण से प्रयोग किया गया तस्म अप हिरण्यगर्भ मातर दताती ईश्वर से हिरण्यगर्भ नियत प्रवृत्ति अन्य अनुपत्ति अधिष्ठाता परमेश्वर संभाव्यत इतिम ईश्वर हिरण्य गर्भ भी ईश्वर है समर्थ हे सबका नियामक समष्टि देवता है समष्टि प्राण वो होने पर भी वो भी नियत प्रवृत्त होता है हिरण्य गर्भ हिरण्य स्वयं अलग अलग, अलग व्यक्ति रूप से संसार को धारण करता है सबको आश्रय करके रखता है हिरण्य हिरन्य गर्भ ज थोड़ा सा प्रमाद कर लेते सब इधर बिगिर जाएंगे माला में सूत्र धागा पुराना होने पर माला टूट जाती फिर गिर जाएगी तो एक साथ मिलेंगे ये छोटी छोटी वाला है तो कहां कहाँ चलेगे नहीं मिलेगा ऐसे सूत्र खराब होने के पहले ही माला को तोड़ कर के गुतते नहीं तो कभी गिर गए तो गया सो इसी प्रकार सूत्र हिरण्य है वो सब को धारण करके रखते हैं और धारण कर जो रखना है वो भी कर। नियत प्रवृत्ति अन्यथानुपत्त्या अन्यथानुपत्तिया नियत प्रवृत्ति होते तो कोई नियामक होना चाहिए अधिष्ठाता नियामक परमेश्वर संभव है संभावती उत्तम इधानी मातर्स ग्रहणम उपलक्षणार्थम आदाय तात्पर्य आम मातरसा अपमसा दधा मातरसा जो कहा है केवल हिरण्य के लिए नहीं सब सर्वा कार्यकरणादि विक्रिया नित्य चैतन आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सत्य भर बवती तस्पात आत्मतत्व होने पर ही हिरण्यगर्भ सब को धारण करता है सौ का कर्म विभाग करता है कहा गया केवल इतना नहीं सर्वा कार्यकरणादि विक्रिया कार्यकारणादि कार्य कारणादि कार्य में जितने जहाँ विक्रिया होती है जितने जो क्रिया होती जो कुछ होता है नित्य चैतन्य चैतन स्वरूपे सतव भवंती अधिष्ठान रूप नित्य चैतन्य है तब तो अध्यस्थ पदार्थ में जो कुछ दिखता है रज्जु में सर्प दिखता है भ्रांति काल में दिख सकता है सर्प सर्प दिखते समय रज्जु दिखती है क्या दिखती है हाँ रज्जु नहीं देखे तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु तो इन्हें ज्ञान नहीं होता है किंतु रज्जु दिखती है रजू को यदि ढाक दिया कोई कपड़ा से सर्प नहीं दिखेगा और रज्जु को यदि हटा दिया दे, सर्प दिखेगा तो रज्जु की सत्ता जबते है तब तो सर्प की सत्ता है रज्जु का पूर्ण बान होता है तो सर्प दिखेगा तो रज्जु अज्ञात होकर के सर्प को सत्ता स्फूर्ति देती है इसी प्रकार सौ के जितने कार्य कारण विक्रिया होती है नित्य चैतन्य चैतन्यधिष्ठान के कारण अधिष्ठान नित्य चैतन्य हो तो अध्यस्त पदार्थ में जितने विक्रिया जो कुछ है कार्य कार्यकारणादि विक्रिया जितने सब सौ नित्यचैतन्य आत्मस्वरूप सतीवती जो सर्वास्पद होता सर्वेशा आस्पद हो। आस्पद प्रतिष्ठाया सवके अधिष्ठान प्रतिष्ठा है आत्मतत्व अधिष्ठान के बिना अध्यस्थ पदार्थ नहीं रहता है अधिष्ठान रज्जु को हटा दे तो सर्प नहीं दिखेगा सारे पदार्थ प्रपंच जितने सबका अधिष्ठान आस्पदय है आत्मतत्व वही अधिष्ठान आत्मतत्व तो ही सर्प रज्जु में सर्प की सत्ता है ही नहीं है किंतु काल में ज्ञान होता है सर्प अस्थि ज्ञान नहीं है सत्ता कहाँ से आई अधिष्ठान रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है सर्प की सत्ता है ही नहीं इसी प्रकार सारे पदार्थ जितने अधिष्ठान आत्मतत्व में अध्यस्त सबक सारे पदार्थ जितने है विकार कार्य करनादि जो कुछ कार्य करना व्यापार होता है ऐसे अधिष्ठान आत्मतत्व होने पर ही राज्य है जब तक तब तक सर्प दिखेगा रज्जू हिलने पर दिखे असर हिल है चल रहा है रज्जू के बिना सर्प का गमन दिखेगा आ सर्प स्र रहेगा रज्जु हटा देगा तो सर्प चलेगा स्थिर रहेगा सर्प दिखेगा ही नहीं रहेगा ही नहीं इसी प्रकार वह आत्मचैतन्य चैतन्य अधिष्ठान होने पर ही सारा विक्रिया होती है जितने केवल पहले तक कहा तस्म आप दथा दी केवल हिरण्य जो कहा है केवल हिरण्य नहीं मातुरी सा ददाती मातुर्सा उपलक्षण है मातुर्सा हिरण गर्भ का व्यापार और जितने व्यापार जहाँ कुछ हो रहे क्रिया सब अधिष्ठान आत्मतत्व के कारण अधिष्ठान सद्र अधिष्ठान नहीं हो चिद्रूप चेतन नहीं हो तो अध्यस्थ पदार्थ की ना सत्ता है ना स्पुर होगा रज्जु की सत्ता नहीं रहती सरपे तो की सत्ता नहीं रहती है नहीं दिखे व्यवधान हो गया तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु अधिष्ठान है अज्ञात तो रज्जु अधिष्ठान होकर के अध्यस्त तो सर्प को सत्ता और स्फूर्ति देने वाली इसी प्रकार आत्मतत्व तो अधिष्ठान है अज्ञात तो होकर के सारे प्रपंच को सत्ता स्फूर्ति देने वाले तो सारे जितने व्यापार हो रहा है आत्मचैतन्य अधिष्ठान होने पर ही होता है सब का अधिष्ठान अध्यास होता है भ्रम होता है कोई एक अधिष्ठान होना चाहिए रज्जू में सर्प देखते निश्चित कर दिए सर्प नहीं सर्प में तो माला होगी हो कहते माला नहीं तो भू छिद्र मिट्टी में रेखा खींचने खींचा रेखा भी नहीं पानी चलता होगा जलधारा कहीं जलधारा भी नहीं कोई लाठी गिरी हुई दंडा है कहो भी नहीं फिर है क्या जब तो रज्जु रे व रज्जू निश्चय नहीं हुआ तब तो तब तो भ्रम की निवृत्ति नहीं होती रजुर सबका निषेध करने पर एक अवधि चाहिए वह नहीं यह नहीं यह नहीं तो कुछ एक होना चाहिए अधिष्ठान और कुछ भी नहीं खाली सर पर ब्रह्म हो जाएगा शून्य में ब्रह्म हो जाता है नहीं कुछ एक वस्तु है तो उसमें दूसरे का भ्रम अरे पुत्र में मुकुट दिखेगा बंध्या पुत्र के ऊपर कुछ कार्य दिखेगा बंध्यापुत्र के ऊपर गमन दिखेगा बंध्यापुत्र चल रहा है दौड़ रहा है दिखाया नहीं दौड़ते समय नहीं दिखेगा दिखा नहीं क्या दौड़ते समय गमन दिखे ना नहीं बंध्या पुत्र में नहीं दिखेगा हाँ बंध्या पुत्र दौड़ते समय गमन अन्य में तो दिखेगा बंध्या पुत्र दौड़ते समय गमन अन्य में दिखेगा बंध्या पुत्र दौड़ेगा किसी तो ये अधिष्ठान कोई है वो तो से भ्रांति होगी अधिष्ठान सत के बिना भ्रांति नहीं होती है इसलिए सदरूप ब्रह्म है कुछ लोग कहते असद शून्य तुच्छ है बौद्ध मत कहते शून्य तुच्छत उसमें ही जहाँ ब्रह्म का विवर्त कहते जगत शून्यवादी बौद्ध कहते शून्य का विवर्त मुख्य माध्यम रिखो विवर्तम अखिलम् शून्य से मैने जगत माध्यमिक मत है बौद्ध का मुख्य मत शून्य का विवर्तक होते शून्य मतलब वंध्यापत्र तुच्छ तुच्छ में जगत दिखा ये हो नहीं सकता है ब्रह्म है तो उसका कोई अधिष्ठान अवधि कोई होना चाहिए निरवधि का कोई अधिष्ठान के बिना कुछ भी नहीं खाली ब्रह्म ऐसा नहीं सर्प नहीं माला नहीं भूचिद्र नहीं दंड नहीं फिर क्या है जब तक तो रजू है इसे निश्चय नहीं हुआ तब तक संतोष नहीं होता है खाली ये नहीं है नहीं फिर है क्या सब कहीं रज्जु नहीं सर्प नहीं रज्जु नहीं भूचित्र नहीं दंड नहीं ऐसा कहें संतोष हो जाएगा तो क्या है फिर जाकर देखते हैं नहीं तो भ्रह्म की निवृत्ति नहीं होती है इसी प्रकार सब का निषिध करेंगे तो कोई अधिष्ठान होना चाहिए वही अधिष्ठान होते हुए भी सर्वास्पद सबका अधिष्ठान सबकी प्रतिष्ठा एक होने पर ही सारा प्रपंच में उत्पत्ति नाश विक्रिया सारे पदार्थ का भान सत्ता स्पूर्ति सब कुछ है अधिष्ठान कोई होना चाहिए ऐसा आत्मतत्व इंद्र के विषय नहीं होने पर भी संभव है सर्वाही विक्रिया चतुर्थ मंत्र पूरा हुआ आगे पंचम मंत्र के टीका में भाष्य में पहले दिया न ना मंत्राणाम जामिता अस्ती थी पूरा मंत्रोक्तम्यर्थम पुनराह जामिता का अर्थ क्या आलस्यम मंत्र में आलस्य नहीं है मंत्र सुनने वाले श्रोता में आलस्य हो सकता है <laughs> मंत्र में वक्ता में आचार्य में आलस्य नहीं है शिष्य को बोधन करते हैं गुरु शिष्य भले सो जाएगा आचार्य बोधन करते रहेंगे शिष्य छोड़कर भाग जाता है आचार्य बोलते रहते हैं आचार्य छोड़कर भाग जाएगा तो सब लोग मिलकर निंदा करेंगे चले गए चले गए चले गए देव प्रया चले करके सब लोग मिलकर कर के अरे शिष्य श्रोता जाते हैं तो उसके लिए कोई चिंता नहीं जितने गए तो कुछ नहीं उसमें स्वतंत्र है वो जब चाहे चले गए कोई आपत्ति नहीं श्रुति में एक ही आत्म तत्व को उपदेश करने के लिए कितने मंत्र भगवान गीता में भी कितने थकते हैं कितने उपदेश करते हैं पता नहीं अर्जुन थका हुआ नहीं हुआ अन्य लोग भले ही थक जाए किंतु भगवान का उपदेश चलता है गीता में कितने उपदेश हैं मंत्र में इसी प्रकार है जो तत्व कहा गया उसको फिर आगे भी कहते कहते फिर क्यों कहते बार बार जो हित है उसको बार बार कहना चाहिए आत्मतत्व सूक्ष्म है दुर्बोध है बार बार श्रवण करते करते कभी अंतकरण शुद्ध है हो जाता है तो ग्रहण होता है ये सामान्य व्याकरण आदि पढ़ते समय भी कभी मन एकाग्र नहीं हो समझ में आ जाता है अभी कितने पढ़ लिए फिर अणुदित सूत्र पूछेंगे तो डर जाएंगे अनुदित श्रवण से चार पढ़ क्या करता है उसमें बहुत लोगों को पूरा पढ़ने के बाद भी संशय निवृत्त नहीं होता अनुदित कहते सवर्ण संज्ञा करता है तुल्या से प्रयत्न संज्ञा करता है और सवर्ण संज्ञा करता है सवर्ण से संज्ञा सवर्ण संज्ञा दोनों सवर्ण संज्ञा करेंगे ना नहीं तुल्या से प्रयत्न सवर्ण की संज्ञा करते ना नहीं सवर्ण की संज्ञा नहीं करता है सवर्ण की संज्ञा सवर्ण संज्ञा सवर्ण एवं संज्ञा सवर्ण संज्ञा वहाँ सठी सम नहीं करना अंधी सूत्र में सवर्ण से संज्ञा अः तुल्या से सूत्र संवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञा नहीं सवर्ण एवं संज्ञा संज्ञा सवर्ण ही है ऐसे गुण संज्ञा गुण की संज्ञा है अधे गुण गुण की संज्ञा करता है ना गुण की संज्ञा करता है करता नहीं गुण संज्ञा गुण ही संज्ञा है गुण की संज्ञा नहीं संज्ञा किसकी है तो। अ ओ की संज्ञा है गुण संज्ञा गुण की संज्ञा नहीं इसी प्रकार ये व्याकरण में भी एक एक सूत्र का अर्थ समझने की इतने बार बार सुनने पर स्पष्ट होता है आत्मतत्व के लिए तो ऐसा है जब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं हो तब तक श्रवण करना है श्रुति इसलिए बार बार उसी कोई कहती है एक मंत्र को बार बार कहे तो कोई नहीं सुनेगा उसी अर्थों को बताने के लिए आगे आगे एक उपनिषद नहीं एक मंत्र दूसरे मंत्र एक उपनिषद दूसरा उपनिषद गीता जितने सात्र है वही आत्मतत्व को बताने के लिए अष्टादश पौराणिक रचना भी आसने की क्या क्या अलग अलग उस आख्याय का बताने के लिए कथा बताने के लिए कथा सुनने से क्या होगा कथा हो के लिए नहीं हाँ कथा के माध्यम से आत्मतत्व का उपदेश करना कथा सब इस प्रकार हुई उसी के माध्यम से आत्मतत्व का उपदेश करना तत्व का उपदेश करने के लिए कथा के माध्यम से कौन से थोड़ा बैठ कर सुनेंगे कथा नहीं करके यदि गंधा समान अधिकोण द्रव्य तो आप जाति में तो कहेंगे लक्षण पूरा होने के पहले ही कुछ लोग भाग जाएंगे <laughs> क्या कह करे गंध समण और जब व्याप्ति का लक्षण करेंगे तो क्या लक्षण पूरा पिछय्याप्ति साध्यता बोलो औषधा संबंध आवश्यक साध्यता औष्य प्रतियोगिता औवश्य सम्बन्ध आवश्यन हाँ ये न्याय सुनने पर सब डर लगता है कोई बोलकर कर बोलते हम जो जानते कोई जान बोल सकता है न्याय में तो ही बडे बड़े, -बड़े लक्षण कर बोल दिया तो कोई नहीं कोई नहीं समझ सकता है वो न्यायशास्त्र में आख्याई का नहीं उनसे कठिन लगता है कठिनता नहीं है जहाँ आख्याई का कथा है तो लोग सुनते हैं बच्चे को भी कुछ कथा कहो म खुश होकर सुनेगा हाँ करेगा समझे नहीं समझे कुछ बच्चे को कथा सुनाते हैं ना बच्चे खुश होकर सुनते हैं एक राजा था और राजा था और वो क्या भविष्य नगर में और उसके तीन पुत्र है दो तो गर्भ में नहीं आए थे अरे एक, <laughs> <laughs> एक, एक मर गया है तीन पुत्र अभी भी है बच्चा कहता अभी, अभी भी है हाँ अभी भी तो सुनता है इसलिए अष्टादश पुराने में भी ऐसे आख्याय के माध्यम से आत्मतत्व का उपदेश करते मंत्रे भी एक के बाद दूसरा उसी का ही उपदेश है उद्देश्य है उसका किस प्रकार बोध हो जाए दुर्ब है आत्मतत्व ओम पू मद